प्रश्न प्रश्नोत्तर द्वीपमाला धर्म जिज्ञासा जिज्ञासा आजकल लोग वेद सीखने के लिए आधुनिक संसाधनों जैसे टेप रिकॉर्डर आदि का उपयोग करते हैं क्या यह उचित है समाधान शास्त्र जोर देकर कहता है कि वेदाध्ययन गुरु परंपरा से ही करें वेदस्याध्ययनम सर्व गुरुअध्ययन पूर्वकम श्लोकवातिक्य गुरु मुख से वेदाध्ययन करने पर परंपरा से कृपा शक्ति प्राप्त होती है जो जीवन में वेद को धारण करने के लिए विद्यार्थी को बल देती है वह शक्ति आधुनिक संसाधनों के द्वारा वेद श्रवण करने वालों को नहीं प्राप्त हो सकती इसलिए गुरु मुख से सुना गया वेदाध्यन ही हित कर समझना चाहिए जिज्ञासा हमारे घर में किसी बुजुर्ग की अपमृत्यु हो गई है उनके कल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए समाधान उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हो तथा जब भगवत कथा श्रवण आदि कर सकते हो अपने पूर्वजों की सबसे बड़ी सेवा तो यही है कि ऐसा कोई कार्य मत करो जो उन्हें दुख देने वाला रहा होगा ऐसा व्यवहार जिससे उन्हें प्रसन्नता मिलती रही होगी वही करो कोई ऐसा व्यवहार न करो जिससे उनकी अपकृति हो यदि ऐसी सेवा तुम करते हो तो अपने पितरों का उद्धार कर लोगे अपने जीवन को ठीक बनाने से तुम उनका उद्धार कर सकते हो पैसे से नहीं जिज्ञासा भगवान भाष्यकार लिखते हैं अप्रत्यक्षम् अपि चिंतना प्रत्यक्षम् तथा च च्यासादेविभ प्रत्यक्ष व्यवहरती स्मर्य तस्मा धर्मोत्कर्षवशात चिरंतना देवादिभि इति व्यवजह्रुति श्लिष्यते ब्रह्मचित्रभाष्य अस्माक अपि ऐसा कहने से क्या हम लोगों के लिए देवताओं से व्यवहार करना असाध्य है धर्मोत्कर्ष का क्या अर्थ है समाधान असाध्य तो कुछ भी नहीं है परंतु इस युग में अत्यंत दुस्साध्य है असाध्य इसलिए नहीं है कि आज भी कोई ऐसा अधिकारी हो सकता है जिससे देवता बातें करते हों जिसके लिए प्रत्यक्ष हो जाए आज के युग में तुम धर्मोत्कर्ष क्या करोगे कोई शास्त्र को पढ़ता नहीं कहीं से शास्त्र की बातें सुन ले तो मानता नहीं शिखा सूत्र तिलक सब गायब हो गए हैं माता पिता कहना छोड़कर मम्मी पापा कहना शुरू कर दिया जन्मदिन छोड़कर बर्थडे मनाना केक काटना शुरू कर दिया भारतीय संस्कृति को कोई जानता ही नहीं अपनी परंपरा छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति के अंधी नकल कर रहे हैं यह हल उन लोगों का है जो वर्षों से सत्संग सुन रहे हैं अन्यों का तो कहना ही क्या लोगों का व्यवहार पागल के समान हो गया है कोई पागल सामने से आ रहा हो तो तुम रास्ता बदल चलते हो कि नहीं इस प्रकार हमारा व्यवहार देख देवता डर कर, दूर चले जाते हैं कि पता नहीं क्या कह दें ऐसे में तुम धर्मोत्कर्ष क्या करोगे व्यासादियों के जीवन में व्यासादियों के जीवन में धर्मोत्कर्ष यही था कि उन्होंने शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं किया उनके हृदय में जो धर्म था उसका सदा आदर किया सत्य का कभी त्याग नहीं किया इसलिए देवता उनके लिए प्रत्यक्ष थे तुम लोग तो हृदय में बैठे धर्म को मानते ही नहीं न शास्त्र को मानते हो फिर धर्मोत्कर्ष कहाँ से करोगे भगवान को पकड़कर अपने को बचा लो पहले ठीक से मनुष्य बन जाओ यही बड़ी बात है बड़ी ऊंची ऊंची-ऊंची बातें करने में कोई सार दिखाई नहीं देता जिज्ञासा